भोगप्रसक्तायापृतचेत व्यवसायत्काबुद्धि विधीयोग प्रसक्ता कर्तव्यम ऐश्वर्य भोग प्रणयवता क्रिया विशेष बहुलया वाचा अपहृत आच्छा विवेक प्रज्ञा व्यवसायात्कांख्ये योगे वा बुद्धि सधीयते अस्षोपा सर्व स बुद्धि तस्ध न विधीये न भवति इत्यर्थः